ब्राह्मण की सिद्धि करने जा रहे थे ब्राह्मण कैसा होता है ब्राह्मण मनुष्य अनाधार जात्याधार अर्थात ब्राह्मण भिन्न मनुष्य कौन है क्षत्रिय वैशूद्र वह आधार नहीं है ऐसी जाति लेनी है मने वह आधार ऐसी है ऐसी जाति कौन हो गई क्षत्रिय वैश्य तो। और वह आधार नहीं है ऐसी जाति हो जाएगी ब्राह्मणत्व तब वह उसका आधार उस ब्राह्मण का आधार ब्राह्मण है ब्राह्मण मनुष्य व्यतिरिक्त अवैव गोवत क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य से भिन्न हो जाएगा क्षत्रियदि उससे अब ब्राह्मण मनुष्य से व्यतिरिक्त ब्राह्मण मनुष्य से अमन्य भिन्न हो गया ब्राह्मण से भिन्न कौन क्षत्रिय ब्राह्मण मनुष्य से भिन्न ब्राह्मण भीन हो जाएगा क्षत्रिय मनुष्य उससे भिन्नत्व दृष्टान गौ में भी है और पक्ष ब्राह्मण में भी है इसी प्रकार अवैविक जो विशेषांश हेतु का वो भी गौ में भी है गौ भी अवय भी है ब्राह्मण शरीर भी अवय भी है ही अतः दृष्टान्त और साध्य भी घट जाते दोनों जगह अप्रह्मी लेना पड़ेगा अब अप्राह्मण मनुष्य हो जाएंगे क्षेत्र विश्वादी वे आधार है क्षेत्र का वे अनाधार है ऐसी जाति हो जाएगी गोत् जाति तद हो जाएगा गौ तो दृष्टांत तो तो में साधि आ गए ना हे तो है आपका दृष्टांत में है, में। तो इसलिए घटा रहा हूं वहां पर क्या लूंगा अप्रण मनुष्य व्यतिरिक्त तत्व से विशिष्ट अवैविक गौ में तो सीधा साधा है लेकिन साधु कोटि में फर्क पड़ता है अपराण मनुष्य अनाधार जाति शब्द से तो लेना पड़ता है दृष्टान घटा दे वक्त पक्ष में घटा दे तो, तो ब्राह्मणत्व को लेना पड़ता है अच्छा कहते हैं कि लेकिन ब्राह्मण जाति जो सिद्ध हुआ किस प्रकार का आप मानते हैं क्या उसके बाप ब्राह्मण है माँ ब्राह्मण है इसीलिए ब्राह्मण पुजा नहीं मानते हो ब्राह्मण में तो समस्या हुई आदि ब्राह्मण का पहला ब्राह्मण जब पैदा हुआ संसार में उसके माँ बाप कोई ब्राह्मण तो थे नहीं पहला जो ब्राह्मण हुआ होगा कोई जिसकी परंपरा बनी है वो ब्राह्मण कहा से आया ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे कि क्षत्र थे कि वैसे थे कि शुद्र थे ब्रह्मा जी को भी तो देखना पड़ेगा ना वो क्या है भगवान ने कहा बना दिया? भगवान तो के गुणकर्म विभाग कर रहा है अपने आप उसने कोई पैदा थोड़े किया भगवान ने फिर भगवान क्या ब्राह्मण है, है क्या? जो एक भगवान से चा पैदा हुए कैसे हुआ इसका तब भगवान क्या है न ब्राह्मण है न छत्र न वैश्य न छुत्र कुछ भी नहीं है ब्राह्मण भगवान तो कुछ नहीं उसे सारे कहा जाएंगे इसलिए सिद्ध करते हैं कि आद्य जो ब्राह्मण हो होता आद्य जो ब्राह्मण है वह शरीर जन्य नहीं किसी शरीर से जन्य नहीं आद्य ब्राह्मणों को ब्रह्मा का मान स्पुत्र करते हैं ब्रह्मा जी के मानसपुत्र क्षत्रिय भी वैश्य भी सबको उसने पहले मन से पैदा संकल्प जो करते हो बाहर प्रकट हो जाता, ये तो देखा योगी हो, हो जाता। योगी है तो में में है। है। योगी योगी जो संकल्प करता हो सिद्ध बाहर जाता अपने मर्जी से तो ब्रह्मा जी ने चार बना लिया ये ब्रह्मा जी के इसलिए मानस पुत्र है तो शरीरजन्य नहीं है तो आद्य ब्राह्मण जैसे शरीर जन्य नहीं है अर्थात तो ब्राह्मण जो चीज है वही ब्राह्मण शब्द का निमित्त है प्रवृत्ति का निमित्त क्या है पिता ब्राह्मण हो ब्राह्मण शरीर जन्यत्व ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति निमित्त नहीं है किंतु ब्राह्मणत्व जो जाति है वही ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त है इसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण शरीर जन्य होने से वही ब्राह्मण नहीं होता स्थापित करेंगे किस आदर पर आदि ब्राह्मण पर क्योंकि ब्राह्मण शरीर से तो पैदा है नहीं फिर उसे ब्राह्मण का है? तो है या नहीं और ब्राह्मण शब्द तो का प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई ब्राह्मण शब्द का व्यवहार का कारण क्या है मातृ पितृ ब्राह्मण जन्यत्व है या ब्राह्मण है ये यहाँ पर विचार विचार क्या चल रहा है ये जो ब्राह्मण शब्द का व्यवहार हुआ उसमें आपने अनुमान बने किसने किस जाति का आधार है और उस जाति से ले रहे हो ब्राह्मणत्व को तो पूर्व पक्षी कहता है जाति से ब्राह्मण क्यों लोगे? ब्राह्मण शरीर जन्यत्व को ले लो क्यों ब्राह्मण शरीर जन्यत्व ही ब्राह्मण शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त है जैसे मनुष्यत्व मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है तथा तो ब्राह्मण शरीर जनित्व को ही ब्राह्मण शब्द का प्रवृति निमित्त मानना चाहिए ब्राह्मण जाति को मानने की जरूरत नहीं है ऐसा खड़ा होता है सिद्धांत भी कहता है कि नहीं नहीं आदि जो ब्राह्मण शरीर हुआ था वह ब्राह्मण शरीर किसी अन्य ब्राह्मण शरीर से जन्य नहीं था उसके कोई मां बाप ब्राह्मण नाम का नहीं थे अत जो ऐसे आदि ब्राह्मण का में आद्य पुरुष में जो ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति हुआ वह ब्राह्मण तो जाति को लेकर प्रवृत्त हुआ ब्राह्मण शरीर जनित्व को लेकर प्रवृत्त नहीं हुआ अत ब्राह्मण शब्द के प्रवृत्ति में क्या है ब्राह्मणत्व तो है नरीर का, का, का जन्म पक्ष कह लेना विवादास्पद विषय कौन है बारागे जो आद्य ब्राह्मण हुआ उसका जो शरीर की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई है अयोनिज किसी माता पिता योनि से जन्य नहीं है क्यों शरीर की उत्पत्ति हुई है? वृक्षिक शर संतानव जैसे गोमय से जन्य वृश्चिक उत्पत्ति के समान या संतान का तात्पर्य परंपरा नहीं तो लेना धारा नहीं लेना सम्यक तन्य अभिवेज्य देगी संतान उत्पत्ति अनुमान पूर्व के क्वेश्चित्राह्मण बिना कोई ब्राह्मण माता पिता का पैदा हुआ जो शरीर है उस शरीर में ब्राह्मण शब्द का व्यवहार हो रहा अयम ब्राह्मण ये व्यवहार हो रहा है प्राप्त हुआ इस अनुमान क्या सिद्ध हुई थी अनुमान अब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण माता पिता के पूर्व में न रहते हुए अपूर्ण ना ब्राह्मण पूर्व के क्वचित मे आदि शरीर में भी ब्राह्मण शब्दे प्राप्ते ब्राह्मण शब्द व्यवहार प्राप्त हुआ इस स्थापित क्या हुआ ब्राह्मण शरीर जन तो निबंधन ब्राह्मण शब्द होना यहां थोड़ा उल्टा हो गया शुद्धिकरण ब्राह्मण जन्य शरीर जन्य को पीछे करो शरीर को आगे ब्राह्मण शरीर जन्य ब्राह्मण शरीर जन्य निबंधन न ब्राह्मण शब्द न है ना वहां पहले जब ये प्राप्त हुआ ये सिद्ध प्राप्त है तब है यह प्राप्त है तब तो पूर्व पक्ष नहीं समझ लो सिद्धांत के अनुसार ये बात सिद्ध हो गया क्योंकि आदि जो शरीर था उस शरीर को मैंने जो शब्द प्रयोग किया क्या शब्द प्रयोग किया ब्राह्मण ऐसा जो बोला उस प्रवृत्ति का निमित्त अन्य ब्राह्मण तो नहीं था, क्योंकि उसे कोई था ये नहीं ब्राह्मण आदमी शरीर की बात हम कर रहे हैं उससे पहले जब दूसरा था ही नहीं तो उस शरीर में ब्राह्मण जन्य क्या ब्राह्मण शरीर माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण मिता माता उन शरीरों से जन्य है यह बात उस प्रथम शरीर में नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम शरीर से पूर्व में न कोई ब्राह्मण था न ब्राह्मणी थी और ना उनका संबंध होकर कोई पैदा हुआ जो आद्य शरीर है जिसको मैं ब्राह्मण शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वह ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति का कारण ब्राह्मणत्व तो जाति माननी पड़ेगी आजकल जैसा हम लोग बोलते हैं माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण से पैदा हो तो ब्राह्मण है चाहे वह शूद्र जैसे जी जिए कुछ भी करे यहाँ का नहीं मानते कहते कि नहीं ये नहीं सकता फिर आद्य शरीर में आपत्ति खड़ा हो जाएगा तो प्रथम ब्राह्मण होगा उस ब्राह्मण शब्द का कैसे प्रयोग होगा ब्राह्मण करके बोला जा रहा है जन्य उसके अंदर नहीं है ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कैसे हो गया उस आद्य शरीर में इस हो गया कि आज का जो परंपरा चल रहा है उत्तर काली परंपरा में भले ऐसा मान लिया जा रहा है ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता से जन्य हो तो ब्राह्मण माना जाता है लेकिन ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त शरीरजन्य तो नहीं है किंतु तो ब्राह्मणत्व तो जाती है और ब्राह्मणत्व तो क्या चीज है उसका शुभ तुम निर्णय दिया अमुक अमुक गुण और अमुक अमुक कर्म वाला हो तो उसमें ब्राह्मणत्व तो माना जाएगा और ब्राह्मण तो वाला ब्राह्मण तो माना जाता है गुण और कर्म यह व्यवस्था दे ये एवं इसी प्रकार से केवल ब्राह्मण की बात नहीं है ब्राह्मण से पक्ष पाते इनको कहते शूद्रवादी औपाधिकाकरण वाच्य शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो ऐसा जान के अंतिम वो ले शुद्ध आलो अंतो ले लिया आदि ने सही बीच वाले पकड़ में आ गया <laughs> नहीं बीच वाले भी आ गए क्षत्रिय वैशी भी ये सभी के भी आद्य शरीर सभी का है आदि क्षत्रिय जो हुआ उस वक्त क्षत्रिय शब्द कैसे प्रवृत्त हुआ पहले कोई क्षत्र थे ही नहीं तो क्षत्रिय शरीर जनित्व तो नहीं हो सकता आदि वैश्य का भी ऐसी हालत है उसका वैश्य तो कहाँ से आ गया तो उस शरीर को वैश्य क्यों बोला आपने क्योंकि उसके कोई माता पिता तो थे ही नहीं तक तो शरीर जनित ना उसने वैश्य शरीर तो वैश्य शरी, व्यवहार नहीं हुआ किंतु वैश्य को तो जाति माननी पड़ी तो शूद्र में भी आदि जो शुद्ध हुआ आदि शरीर शरी, शरीर में शुद्र त्योहार हुआ कर्म को लेकर के हुआ है वहां कोई उसके माता पिता थे नहीं शरीर नहीं कर सकते इस प्रकार से चारों की व्यवस्था समझ लेना चाहिए इस प्रकार जाति का प्रकरण जो विचार चल रहा था वह ब्राह्मण जाति में पूरा हो गया अब कर्मत्व जाति कर्मत्व कर्मत्व जाति की स्थिति करने जा रही है विवादास्पद उत्षेपण गुण अनाश्रय उत्पण यहां पर देखो थोड़ा अशुद्ध है आश्रय को कार मात्र बनाओ कार्य आदि जोड़ो गुण अनाश्रय उत्पणत्व तिर जाति मत गुण अनाश्रम में गुण आवृत्ति गुण में न रहने वाला और उत्ेपण से भिन्न जाति वाला है कौन विवाद उत्सपण खुद उत्क्षेपण ऐसा है उसमें केवल उत्सपणत्व जाति नहीं है बल्कि उत्सपण जाति के साथ साथ उससे भिन्न कोई और जाती भी है उसमें सभी में है ना कोई भी आप में क्या देखा नील में नीलत्व है सातवे रूपत्व भी तो है गुणत्व भी है सप्ताह भी है अनेक सामान्य धर्म होते हैं और अपना विशेष होता है तभी उत्सपण में उत्पणत्व तो है ही उत्सपण में उत्क्षेपणतु तो रहेगा और उसके साथ उस उत्क्षेपणतु से भिन्न कर्मत्व नाम और कर्मत्व क्या है गुण में अवृत्ति है तो साथ ना गुण अनादर मन गुण अवृत्ति जाती हो गया कर्मत्व जाती, और उत्क्षेपणतु से भिन्न जाति हो गया कर्मत्व जाति तद्वान है विवादास्त पक्ष होता कर्म उत्पण कर्म हेतु क्या है केवल निमित कारण वितरित कारणत्व अगुणत्ता तो केवल निमित्त कारण से भिन्न कारण क्या है यहां पर कर्म में असमय कारणत्व आ जाता है तो के प्रति कर्म ही हमेशा असमय कारण होता है इसे पक्ष का घटा क्या लूगा असमय कारणत्व लेना पड़ेगा और अगुणत्व तो है ही कर्म में घटवत दृष्टान दे दिया तो दृष्टांत में हेतु घटाएं कैसे केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व ले लेंगे समवाय कारणत्व और अगुणत्व तो घट तो में है ही तो क्या है? नहीं। भी आ जाएगा। अवर्ती है, और उत्पण नामक जाति से भिन्न जाति हो जाएगा घटत जाति तद्वान घट है दृष्टांत में घटाने के लिए घट जाति को लिया जाएगा और दार्त में के लिए। लेना है में? जाती और उत्पण से आप क्या लक्षित करना चाहते हैं चलिए कर रहे हो फिर आपेपण में लक्षित करना पड़ेगा कर्मत्व को प्रसारण में आकुंचन में निगम में गमनम सभी में अलग अलग सिद्ध करोगे यह से उत्सण में सिद्ध कर्मत्व को सर्वत्र मान लो अर्थात पक्ष में सभी को ले रहे सगल कर्म उठा खंडन करने के लिए कहते कर्मत्व जाति को पूर्व पक्ष वायु से बिन नहीं मानता कर्म को वायु चल रही है कर्म है आपका भी हाथ चल रहा है तो बोले वायु है अंदर हो इसलिए चल रहा है ये तो प्राण ना हो तो लटक जाएगा कहा चलेगा तो भाई के कारण चल रहा है ना इस वो कहते जो भी चल रहा तो कर्म है वो वायु रूप ही है वायु से विकल्प खड़ा करता है क्या विकल्प खड़ा कर रहा है वो कर्म, कर्म सामान्य मैंने पांच छो प्रकार मानते हो या अनंत प्रकार का जो कर्म मानते हो वो सारे को पक्ष को रख रहे हो आप विचार हो जाएगा वाय तो क्योंकि वायु में जो वायु जाती है वायु कैसे पूरा साध्यधिकरण में चला जाएगा भी। में चला जाएगा कैसे क्योंकि हेतु है ना उसमें केवल मित्र कारण भिन्न कारण तो कारण तो वायु में भी है हाँ। और वायु कैसा है अगुणत्व पूरे हेतु पर आ गया। और साध्य नहीं है देख लो गुण अवृत्ति उत्सपण जाति गुण में न रहने वाला क्या क्या होगा वायित्व ले सकते हो लेकिन आगे हिस्सा घटेगा नहीं क्यों उत्पण से व्यतृत्त जाति में लेना पड़ेगा जो उत्पण में रहने वाला ना से व्यतरिक्त जो जाति सबसे वायित्व तो को नहीं ले, ले सकते क्योंकि वो वायित्व तो उत्सपण में उत्पणत्व के साथ रहता है उत्सेपणत्व से भिन्न तो है लेकिन उत्सपण में तो रहता है साथ में उस उत्पणत्व के साथ में उत्पण में वायु तो रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा इसलिए एक जाति मत का अभाव लेना पड़ेगा वायु में है ना तो उत्पणत्व से व्यक्ति जाति हो जाएगा कर्मत्व तथम कर्म और उससे उसका अभाव आ जाएगा वायु में साध्य अधिकरण में हेतु चला गया विचार हो गया जिनका कहना कर्म कर्म मात्र पक्षी गारे भाई और अब पक्षी गारे और ऐसे अविवादास्प जितने पदार्थ सब को इकट्ठा कर दो केवल कर्म नहीं लेना अविवादास्पद जितने भी है द्रव्य भी है गुण है कर्म है सबको पक्ष कोटी में रख दो फिर तो कर्मी दिन ही होगी क्योंकि तो सभी में कर्म तो होता है क्या जाति उन सभी में रहने वाले एक अनुगत जाति लेंगे तो पदार्थत्मे होगा कुछ और चीज होगा इस सम्मान से कर्मत्व नहीं हो पाएगा तो है, है। हैं, उनको सब में रख इस उत्पण के साथ में तो कहता है सिद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी में एक धर्म ढूंढोगे तो कर्मत्व तो नहीं मिलेगा तो द्रव्य में कर्मत होगा क्या गुण में नहीं होगा उन सभी में कोई और कल्पना करनी पड़ी जाती है तो इसलिए कहता है कि माननी पड़ेगी जो कर्म और वायु इन सब में रहने वाला एक अनुगत धर्म हो या अभिप्रतिपन्ना नाम से पूर्व पशु में जब जानबूझ करके डोई लेगा द्रव्य गुण कर्म से भावीवादास्पद है इन दो ही लगा कौन दो कर्म और वायु पक्ष प्रयोग पक्षी अभिप्रतिपन्ना कर है कर्म कर्म और क्या कर रहा है? और वायु वायु क्या है अनुगतम सामान्य अन्य देव ऐसे कुछ अन्य धर्म मानना पड़ेगा जो कर्म में भी, भी रहे वायु में भी रहे दोनों में रहने वाला एक सामान्य धर्म कुछ कल्पना करनी पड़ जाएगी और का जवाब में सिद्धांत कह रहा है नहीं वह ऐसे आप आशंका नहीं कर सकते नहीं अत्र परम हमीशां एक जातीय हम जो है यहां इस सम्मान में किसी के भी दृष्टिकोण से परम का तात्पर्य है यहां पर किसी भी मत के दृष्टिकोण से हमारा पक्ष कोटि के अंतर्गत जिससे भी हम शास्त्र कर रहे हो का तत्पर्य दूसरे के हम जिस किसी की भी शास्त्र कर रहे इन हमारा पक्ष गुण भिन्न से मतलब नहीं है गुण भिन्न सकल को हम नहीं लेना चाह रहे हैं वह कहता है अमीशाम एक जातित्वम तो नहीं साध्यते। क्योंकि आपने कहा था अगुणत्व आग का है ना अगुणत्व ने गुण, गुण भिन्न और साध्य में गुण आवृत्ति कह दिया में गुण अवृत्ति शब्द है गुण आना और आया तो तो इसलिए पूर्व पक्ष उठा गुण भिन्नों को लेकर सकल को नहीं देख रहा हूं साध्य में गुण अवृत्ति शब्द प्रयोग करने से हेतु तो में अगुण शब्द का प्रयोग करने से यह तात्पर्य नहीं समझना कि पक्ष में गुण भिन्न सारे चीजों को मैंने रख लिया पक्ष को टिक कर्म के साथ वायु भी है ऐसी आपकी जो कल्पना वो ठीक नहीं क्योंकि हम कर्म वायु आदि गुण भिन्न पदार्थों में एक जातीयता सिद्ध करना नहीं चाहते हैं उसके लिए हमने अनुमान को प्रयोग ही नहीं किया है इसे दो विकल्प में से दूसरा विकल्प पहले खंडन कर दिया वह विचार करी पहला विकल्प क्या था सकल कर्म को रेखोगे दो तो वायु में भी विचार उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं अरे जवाब दूसरा जो जो, जो विकल्प था, का विषय, विषय है, कर्म और वायु उन दोनों को पक्ष कोटि में रखोगे तो इन दोनों में अनुगत जाति सिद्ध हो जाएगी कर्म सिद्धि नहीं होगी उससे खंडन कर रहे हैं क्योंकि तब कर हम अपने पक्ष में वायु को रखा ही नहीं तो हमें गुण से भिन्न कर्म वायु आदिओं में रहने वाले एक अनु जाति सिद्ध करना हमारा लक्ष्य ही नहीं है जाति मात्र हम इतना ही नहीं किंतु गुण अनाश्रे, मात्रम हम सिद्ध करना चाह रहे हैं गुण में आश्रित न हो ऐसा जो उत्क्षेपण से भिन्न जाति जो उत्सेपण में रहने वाली या सकल कर्मो में रहने वाली उस जाति को मैसि करना चाहता हूँ अर्थात तो कर्मत्व के और चीज नहीं हो सकता। अब कुछ उल्टा पलटा छपा है और पूरा गलत है वहां से पूरा काट दे दो यहाँ को छोड़ के बाकी सब काट देना बस अंत तक बोला लिखो जो मैं बोल बोलूंगा यादानुगत जात्यंतर प्रसिद्धि वायकागत जात्यंतर प्रसि रुक्ता सा नोचिता और यह जो आपने कहा था या और यह जो पहले अपनी बात कहा दिया हम तो केवल पक्ष में कर्म को ही रखा है और किसी चीज को जोड़ा ही नहीं है अतः हमको हमारा स्थिति नहीं है किन्तु हम केवल गुण में अनाश्रित जो उत्पण से भिन्न जाति उतने मात्र सिद्ध करना चाहता हूं यह कह दिया और अब उस दूसरे विकल्प में जो बात और थी क्या था अनेकों में रहने वाले अनुगत जाति कल्पना करनी पड़ेगी वो खंड हो जाएगा ऐसा जो आपने कहा था सन्नोचिता वो ठीक नहीं है कुतः क्यों तो जवाब देते हैं ती जाति दीदी अतिरिक्त जाति प्रसाओ तद तो विषय निर्वाहा क्योंकि वहां पर जो है कर्म क्योंकि कर्म को हम पक्ष बना रहे थे और आप अन्य उसने वायु भी को जोड़ दिए और अनेकों को अनुगत एक जाति कल्पना करो अपने कहा तो ये भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि तब हेतु तो बदल के भी कर सकते आकाश अवृत जाति मतुका तब वायु को चलाओगे तुम तो? आकाश आकाशी तो जाति क्या है अरे आकाश में आकाशत आकाश द्रव्य है या नहीं द्रव्य तो, तो, तो, तो, तो नहीं रहेगी उसमें नहीं रहेगी उसमें, अरे आकाश में आकाशत जाति नहीं मानी जा रही है क्यों व्यक्ति वेद इसका अन्य सामान्य जातियां नहीं है उसके अंदर किसने कहा आपको आकाश में द्रव्य रहेगा आकाश में सत्तात्व रहेगा आकाश में पदार्थत्व रहेगा आकाश में ज्ञत् रहेगा प्रमित्व रहेगा वाचत्व तो रहेगा अभिध्य रहेगा अन्य दुनिया भर धर्म है उसमें एक दो नहीं विषयत्व रहेगा अयम आकाश ज्ञान तो हुआ तर्ज्ञान का विषय क्या है विषय आकाश उसमें रहेगी विषयत्व विशेषता विशे रहेगी प्रकारता रहेगी संसरता दुनिया भर चीज उसके अंदर आ जाएगी इस जाती है अलग अलग इसलिए आकाश में रहने वाली जाति क्या है द्रवित्व और न रहने वाली जाति को करेंगे तब वायु को पकड़ पाओगे कि वायु में भी तो है ऐसे ऐसे कहने से क्या होता है वायु वाली नती जाते अपने आप समाप्त वही कह रहा है उनके लिए जवाब हमारा यह है वहां पर ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आकाश वृत्ति जाति मत कैसे कहते हो क्योंकि आकाश वृत्ति जाति कौन हो जाएगा द्रिवे तदमान तो हो जाएंगे वायु आदि तो इसमें आपत्ति दूर हो जाएगा इति नहीं ही ऐसे हेतु के द्वारा अतिरिक्त जाति प्रसाउ अतिरिक्त जाति कौन होगा द्रिव्य जातियों की प्रसक्ति होने पर तद विषय तद विषय भी हम यहाँ कर्मत्व सिद्ध कर सकते हैं कौन हो जाएंगे जाति क्यों हमने आकाश वृत्ति जाति शब्द कह लूंगा द्रवित्व जाति और वृत्ति जाति कौन हो जाएगी कर्मत्व जाति हो जाएगा आप अतव कर्मत्व की भी सिद्धि ऐसे अनुमानों के द्वारा हम कर सकते हैं आपके ऊपर आप समस्या खड़ी हो सकती है देखिए न निक्त अनु प्रमाणमस्ति, मस्ती समस्या ये है, में कोई जाति को स्वीकार करने में कोई प्रमाण भी नहीं है आपके पास किस प्रमाण से करोगे जो प्रसिद्ध जातियां हैं द्रवित उन्हें छोड़ करके वायुवादियों में रहने वाला कोई अलविलक्षण जाति की कल्पना आप नहीं कर सकते कोई प्रमाण नहीं है कर्मी कर्मणी तो अन्य साध्य न कर्मत्व अतिरिक्च और कर्म में तो हमारे वर्तमान अनुमान के द्वारा जो साध्य किया जा रहा सिद्ध किया जा रहा है जो कर्मत्व जाति उससे भी इनको चीज की सिद्धि इस अनुमान से आप दिखा नहीं सकते कौन सा अनुमान जो हम लोगों ने किया है उत्सेपणाम गुण अनाधार उत्सेपणत्व व्यतिरिक्त जाति मत है ना केवल निमित्त कारण विदृत कारण सती अगुणत् घटवत्व इस अनुमान के द्वारा कर्म में कर्मत्व के अलावा और कोई चीज भी नहीं होता अथवा और भी स्पष्ट करना चाहते हैं हम तो हमने साथ क्या कहा था गुण अवृत्तित्व सती उत्पण्व कहा था ना तो अंतर कर दो क्या लिखोगे वहां गुण अवृत्तित्वी सकल कर्मवृत्ति ऐसा कर अब लाओवायु कैसे लाओगे ऐसे साथी बना दूंगा मैं गुण गुरु अवृत्तित्व सकल कर्म वृत्ति हो और उत्पण से वितरिक हो ऐसी जाति मत इस तरह से बना दे तो सकते सारी, सारी शंकाएं अपने आप ध्वस्त खत्म करवा तो तत्व तो साध्यता ऐसे हम साध्य बनाना चाहेंगे तथा तो भी क्षेत्र प्रतीत है उसी प्रकार का साध्य हो इस अनुमान में हमारे द्वारा प्रतीत होता है अति इससे कर्मत्व की सिद्धि होगी अन्य चीज की नहीं केवल कर्मत्व साधन क्षेत्र अनेकांतिकत्व विप्रतिपन्न पुद उपादान और केवल कर्मत्व को सिद्ध करना है हमारे अनुमान में हाँ। इसलिए वायुवाद में अत्य निर्माण करने और बात है हमने पक्ष में केवल उत्सपण कहा है पक्ष में क्या जोड़ा प्रतिपन्ना में भी जोड़ा प्रतिपन्न पदम उपादान विवाद का विषय जो होगा वो हमारे पक्ष है ना जो वायु क्या है तो तो पहले अविवादित हो चुका है, वो तो विवाद का है ही नहीं। इसे हमारा पक्ष है इसे इस पक्ष के अंतर्गत तो वायु का प्रवेश कर नहीं सकेंगे वाय मानांतरोपरीतम भेदम अवगाहते न कर्मत्व सिद्धि इसलिए क्योंकि वायु आदि में विद्यमान प्रमाणांतर से ज्ञात कर्म का भेद वायु और कर्म दोनों भिन्न हैं ये बात कैसे है अन्य प्रमाण सिद्ध है अन्य प्रमाण कौन लेना प्रत्यक्ष से सिद्ध है वायुकर्मणी भिन्न है वायु और कर्म कैसा है दोनों भिन्न है विलक्षण कार्यवाद दोनों का अपना प्रकार विलक्षण होने से था जैसे घटपट दोनों भिन्न है क्यों भिन्न दोनों का कार्य विलक्षण एक दूसरे से दिख रहा है है कि विलक्षण कार्यक्रम विलक्षण अर्थ क्रिया कार्यवा ऐसा अनुमान हेतु दे दिया जाता है दोनों का बीच में विकसित करने के लिए कर्म और वायु कैसा है भिन्न है विलक्षण कार अथवा विलक्षण अर्थ से यथटक अन्य प्रमाण प्र है? ज्ञात है क्या ज्ञात है वायु कर्म से भिन्न है वो जो भेद भेदम अवगाते कैसे विशेषण विधया उसको हम यह पक्षप जोड़ भी लो आप कैसे विशेषण बना दो पक्ष में क्या विशेषण वायु भिन्न कर्म यह हमारा पक्ष झट खत्म न अब और भी दूसरे प्रमाण से जो अवगाहन हुआ है उसको हम यहाँ पर रख लूंगा पक्ष कोटी में वायु वायु कर्तव्य वायु निरूपित भेद जो है कर्म में ऐसे को हम पक्ष बना लेंगे तो कर्मत्व की असिद्धि की आशंका नहीं रह जाती है न कर्मत्व सिद्धि ही किंतु तो कर्मत्व आसानी से सिद्ध हो परंतु उल्टा वायु में प्रश्न आ सकते हैं कभी परंतु वायुवादो प्रश्न से आप वायु में वायु जाति कैसे सिद्ध करोगे तुम्हारे ऊपर समस्या खड़ी कर देंगे हम मतलब एक वायु दो वायु गिन सकता है कोई ये तो हम कल्पना कर लेते हैं एक लहर आया दूसरी लहर आया तीसरी लहर आया एक ठंडा ठंडा लगा फिर थोड़ा सेके थे फिर दोबारा हवा भाग गया अब दोबारा ठंडा लगने लगा तक तो दूसरी वायु आ वा गई तीसरी वायु आ गई ऐसा अनेक वायु की कल्पना करते हैं आप कल्पना करके उस वायु को जाति मानते हो ना नहीं तो वायु तो जो एक व्यापक है तो पता नहीं चलता है ये है कि दो है क्या नहीं, कही नहीं है कहीं बहता कहीं नहीं बहता है कहीं स्तब्ध रहता है लेकिन वायु तो है ये तो है ना कि वायु नहीं वायु नहीं तो मर जाए आदमी इस मंडल में वायु ना हो तो जिंदा रहेगा कोई नहीं, नहीं क्षण भी रह सकता वायु तो है वह चले ना चले इसलिए संख्या तो इसमें है ही नहीं जब संख्या पता नहीं चल रहा वायु का तो अनेकानुगतम सामान्य कैसे सिद्ध होगा नहीं? तो आपको कहना पड़ेगा कल्पित सिद्धा नृसिंग जाती ही तो क्या मानते हैं एक ही तो हुआ नृसिंग अनेक होते हैं एक ही चतुर्ग एक होता है नृसिंग जाते है कैसे सिद्ध होगा तब आप कहेंगे कलपभेदा अनेक नृसंगा तृसंग तो जाति सिद्ध तरह पर भी जो है प्रवाहेदा आव उद्व इत्यादा भी जाती है वायु का प्रवाहभेदा अनेकृत वायु सिद्धांत को देना पड़ता है कथकाना कथातरिंतरा असंधीयानी कर्मत्व की सिद्धि में शास्त्रार्थ करने वाले कथकान मने शास्त्रार्थ करने वाले लोग जो अन्य भी बहुत सारे हेतु दिए हैं उनको भी यहाँ आप अपने अन्य दर्शनों के आधार पर संग्रह करके समझ लेना चाहिए इसी प्रकार अन्य हेतुओं का भी अनुसंधान कर लेना चाहिए जो कि कथक मने वाद विवाद प्रवाद करने वाले शास्त्रार्थ महारथियों का विषय बनता है उसमें इस प्रकार से एवं में भी रूपत् अनुसंधे चाहिए सभी चाहियों के बारे में केवल हमने जो अनुमान दिया उतना ही अनुमान मत समझिएगा हमने तो केवल नमूना आपको दिखा दिया है कि अनुमान छोटा छोटा तो ज्यादा मत रहे परेशान कर रहे हैं थोड़े थोड़े दिखा दिए हैं वैसे भी सातवार करने वाले और अन्य दर्शनकार लोग भी रूपत मानने वाले और भी है ना न्यायिक भी है वो भी अनुमान प्रसिद्ध किए हैं उनके भी हेतु को आपने लोग अविरुद्ध हमारे सिद्धांत के अविरुद्ध जो कोई भी व्यक्ति जितने भी अनुमान करते हैं रूपत जाति सिद्धियों में उन सारे अनुमानों को हितों को भी आप यहां संग्रह कर सकते हैं तो अभिप्रेत संसिद्ध इस प्रकार से सारी जाति जब सिद्ध हो गई है अब सबसे पहले रूपत्त जाति का लक्षण बनाकर दिखा देंगे और उसी प्रकार अन्य सारी जातियों का लक्षण बना लेना क्या है जाति रूपत्व जाति का लक्षण समय तत्ती गंध अवृतम रूपतमितलम इतलम गंध बस पर्याप्त इतना है इतना हजम हो जाए तो बड़े विद्वान हो जाओगे आप <laughs> पीत अपीत आदि पीत अपीत मरे रक्त शुक्ल नील इत्यादि सारे लेना उन सभी में संवाय संबंध से रहने वाला होता हुआ जो गंध में न रहने वाला जाति कर इन सभी में रहने वाले क्या है? सत्ता भी है ना गुणत्व तो भी है उसको हटाएंगे कैसे हम इसे गंद कर और सत्ता क्या है तो पीता -पीत में रहने वाला बचेगा कलक्षण तो इसी प्रकाश का भी जिसे गंध कलक्षण करोगे क्या कहोगे सूर्य भी और सूर भी संवेदी सूर्य भी असुर भी रूप रूप व मधुर अमधुरादि संवेदक वृत हो जाएगा इस प्रकार से सब लक्षणों को बना लेना स्पर्श में भी सारे जितने भी जातियां हैं आप स्वयं बना सकोगे ऐसे मान करके ये नहीं दे रहे हैं और कार है इतम छुट्टी सामान्य का लक्षण क्या है सामान्य का लक्षण क्या है नित्य दीक संतम सामान्य होता हुआ में वस्तु है, उसी का नाम सामान्य जाती है अब इसमें भी बड़े बड़े लोग हैं जाति को नहीं मानते तो जाति खंडन करते हैं और कुमार भट्ट उनका भी खंडन कर देते तो जाति है इस तरह से आस्तिक नास्तिक की लड़ाइया चलते हैं हर पदार्थ ही मामला है जो एक मानते उसको दूसरा कदम नहीं मानते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं और सबको छोटे से वेदांती श्रुति बल पर चलता है वह न तर्कम को चाहे ना किसी का अनुभव चाहिए किंतु जो ये ईश्वर प्रदत्त है या स्वतः प्रकट है ऐसा वेद सब श्रेष्ठ प्रमाण इसके अंदर आता है आप विशेष नाग पदार्थ का शुरू करते हैं विशेष पदार्थ प्रकरण विवाद आस्पद आकाश काल दिग आत्मा जो नित्य विभू पदार्थ ले लेना वो कैसे हैं गुण सामान्य व्यतिरिक्त समवायी गुण और सामान्य से भिन्न का समवायी है अर्थात इससे भिन्न को ऐसे चीज है जो समय समुद्र से इन आकाश आदि में रहता है कौन है वो का नाम है कर्म भी ले सकते थे ना भीन से तो कर्म भी ले सकते हैं लेकिन क्योंकि आकाश में समवा कर्म नहीं होता आकाश का इतना ही कहते गुण तुम तो गड़बड़ हो जाता गुण और सम से भिन्न कर्म भी है कि समवायता घट में है ना दृष्टांत दृष्टान्त जाएगा तो घटा दृष्टांत तो तो दिया गया घटवाद तो है घटवा दृष्टांत है गुण और सामन से कर्म की घट घट में में है अगर दृष्टांतता की सिद्धि हो गई ना घट कैसा है द्रव्य हेतु भी है साध्य भी आ जाएगा उसमें कैसे गुण और सामन से भिन्न कौन हो जाएगा कर्म वो उसका समवाही है घट इस तरह से साध्य बिगड़ गया अब घट में साध्य रहते दोनों होने से व्याप्त सिद्ध हो गई अब किंतु घट पक्ष कैसा है आकाश लिया मन पक्ष क्या विवादास्पद आकाश काल दिग आत्मा ये सब कैसे हैं कर्म वाले हैं क्या कर्म तो है नहीं तो गुण और सामने क्या होगा कर्म तो ले नहीं सकते जब कर्म नहीं ले सकते फिर क्या लोग तो विशेष नाम सिद्ध हो गया तबिन्न वस्तु क्या होगा तो वह विशेष नाम पदार्थ ही होगा गर्तवत जो समवाय समाचार है वही पदार्थ नाम विशेष है गुण और में की जातिवाहिता आकाश पहले से सिद्ध है गुण और सामान्य की संवाहिता आकाश है जो गुण का समवाई शब्द तो गुण का संवाई आकाश है, है ना द्रवित्व नामक सामान्य का भी समवायी आकाश नाम का सामान्य समवाय समय आकाश में रहेगा कि नहीं रहेगा रहता है इसलिए गुणुर सामान्य का समवायित्व तो पहले से ही सिद्ध है न हो अत हमें क्या कहना पड़ेगा गुण सामान्य हम करते विवादास्पद समवाई इतना ही बनाते विवादास्पद क्या है आकाश आदि कैसे है वो समवाई है इतने ही हम साथ बना देते हैं तो कहा लक्षण तो क्या जाता गुण संवायिक को लेकर विशेषण देना पड़ा क्या गुण सामान्य वितरित शब्द सिद्ध शांत दोष को दूर करने के लिए तदवित शब्द देना जरूरी हो गया विशेष लक्षण क्या है कहते न ये ये ना एक समवायी विशेषा एक न एक समवायी विशेषा ये अंतर है सामान्य विशेष में यही फर्क हो गया सामान्य कैसा है नित्यम एकम अनेक समवाई है विशेष कैसा है नित्यम एकम नहीं बोलना अभी अनंतम एक समवाय लेकिन अनंत होता हो कैसा है एक के न एक समवाय एक के साथ एक रहता है दोनों होता है आकाश में एक विशेष है आत्मा में एक विशेष है काल में एक विशेष है ये यह अलग करने के लिए होता है ना विभू पदार्थों को नित्य पदार्थों को अलग अलग करने के लिए विशेष नाम जिसको माना पड़ा इतर व्यावर्तक विशेषात्मता तो बोला था ना संग्रह में इतर व्यावर्तक दो परमाणु को अलग रखने के लिए बीच में विशेष मानना पड़ा लेकिन वह बीच में माना हुआ जो विशेष है इन दोनों के बीच में रहने वाला जैसे संयोग होता है ना दोनों में रहता है ऐसे मत वो विशेष यहाँ का यहां इसमें रहेगा बस इसे एक इस प्रमाणु में भी एक विशेष उस परमाणु में भी एक विशेष है अत्य दोनों परमाणु अलग अलग रहते हैं दो परमाणु बीच में एक विशेष ऐसे नहीं कल्पना करूंगा फिर समय से कड़ी हो जाएगी वो तो संयोग जैसे हो जाएगा भाग जैसे हो जाएगा दोनों में समय समोसा रहने लग जाएगा वो फिर जब दो तो परमाणु इधर उधर हो जाएंगे जाएंगे तो फिर पर फट उसके। कहां जाएगा वो? दो परमाणु अलग हो जाएंगे विशेष तो नाश हो जाएगा तो इसीलिए हमें ऐसा मानना नहीं है जो विशेष है दो परमाणु के बीच में रहता है कहा जाता है जो वह दो परमाणु के तो बीच में एक विशेष नहीं मानना किन्तु एक परमाणु प्रत्येक परमाणु में अलग अलग अपना अपना विशेषना पदार्थ है जो एक दूसरे को अलग कर दे रहे हैं इसलिए हमने क्या कहा एक समवाई माने एक समवाई एक एक आकाश के साथ एक विशेष समय समझता है एक काल के साथ एक विशेष समय समझे रहता है एक परमाणु के साथ एक विशेष समय समझ रहता है एक आकाश के आत्मा के साथ एक समय एक जो विशेष समय समझता है ऐसे समझना नि सामान्य शिषा न तो अनेक समवायी अतः सामान्यपी नहीं रहा नीचे सुंदर बताया देखो इसीलिए कणाद के सूत्र भी दे रहे हैं लास्ट में प्र, प्रमाण मंजरी दे रहे निसामान्य के न समवा विशेष लेकिन द्रव्य गुण कर्म की व्यावृत्ति के लिए निसामान्य कहा निसामान्य का मतलब क्यों कहा द्रव्य गुण कर्मी निवारण करने वो कैसे है सामान्य वाले हैं भी जाती है कोई न कोई जाती रहती है एक सामान्य जाति अनेक व्यक्तियों में समित होती है एक जो जाति है वो अनेकों में होती है उसकी क्या ये एक समवाय कहते हैं अर्थात एक नित्य नित्य द्रवी के साथ एक ही विशेष प्रकार का समवाय होता न तो एक विशेष अनेक में रहता है और न अनेक विशेष एक में रहते दोनों समझना उल्टा पुल्टा ऐसा होता नहीं एक विशेष अनेकों में नहीं रहता अत अनेक घुसा पड़ा है उसका विशेष है इसका विशेष है, उसका विशेष सबसे अलग है ना तो सबसे अलग तो सबका विशेष उसके ऊपर बैठ गया ऐसा अर्थ नहीं करने का किंतु एक विशेष एक ही आश्रय में रहता है अतव चित्रित नित्य पदार्थ जो अलग अलग रहा करते हैं उतनी विशेष माननी पड़ेगी है ना इसलिए विशेष कितने अनंत हो गया कि तो आकाश में सिद्ध किया है विशेष वो काल में भी है वो दिग्व में भी है आत्मा में भी है सकल परमाणु में भी है इस प्रकार से वो असल अनंत हो जाता है अब आता है समवाय की सिद्धि समवाय से वाय का निरूपण करते हैं विवादास्पदम कपालम पक्ष में क्या लूगा कपाल घट घट से संबद्ध है द्रव्यवाद द्रव्य होने से आत्मा के समान आत्मवत आत्मा भी कैसा है घट संबद्ध है है ना आत्मा व्यापक है तो जग घट जैसे पैदा होगा उस घट का संयोग के के के के साथ साथ का साथ साथ है, साथ है।, साथ है।, तो है।, तो है, है, है। का का का संयोग संयोग संयोग काल दिशा आत्मा जब तो चीज सब जगह जीव पाए होंगे उनका संयोग जाएगा द्रव्यक्त दोनों द्रव्य है ना इसलिए आत्मा और गठ का बीच में संबंध हो, क्या होगा संयोग क्योंकि अप्राप्त का प्राप्ति इसीलिए उन दोनों के बीच में जैसा संयोग संबंध है वैसे घट संबंध आत्मा के साथ जैसा संयोग है वैसे घट संबंध कपाल के साथ भी कोई ना कोई संबंध माना पड़ेगा लेकिन यह संबंध संयोग नहीं हो सकता क्यों अप्राप्त प्राप्ति का घट और कपाल कपालों में ही घट है कपाल और घट तो भिन्न अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं जैसे घट और तो अत्यंत भिन्न है अतएव अत्यंत भिन्नों का अपराप्ति की प्राप्ति हुई इस संयोग मानी गई है घट और तो नहीं नहीं जिनके जैसा फिर यह कौन संबंध प्रश्न उठेगा तो समय हो जाता है इस प्रकार सिद्ध किया घट और आत्मा का अपराप्ति पूर्वक प्राप्ति रूपा संबंध जैसा होता है उसी प्रकार से कपाल और घट के बीच में भी कोई, कोई संबंध माना पड़ेगा क्योंकि अप्राप्ति का प्राप्ति कथन नहीं हो सकती है कि कपालों में ही घट रहता है कपाल और घट दो अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है अवय आवयव, अवयी होने के नाते परस्पर भेद नहीं है यहाँ अतएव यहां जो संबंध होगा कौन है तो समवाय है इसी प्रकार और वह संवाय सम्ध संबंध नित्य क्या नित्य प्रश्न उठेगा जैसे नित्य अप्राप्तिपुर का प्राप्ति हुई थी वह प्राप्त हो जाता है अनित्य संबंध थे समय विस्पद्य है आपके पास विवादास्पद पांच चीजों के पीछे समय है ना पांचों को जोड़ियों को ले लेना पांचों जोड़ियों को लेना जोड़ियों को लेना पड़ता ना समय के लिए कौन से कौन से पांच जोड़ी है? अवय अवयवी गुण क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति नित्य विशेषाह नित्य पदार्थ और विशेष पदार्थ ये पांच जोड़िया अवयवों में अवयवी समय समूह से क्रियावान में क्रिया समय सम्बन्ध से जाति व्यक्ति में समय सम्बन्ध से गुण गुणी में समवा समूह से और विशेष नित्य पदार्थों में समय समय से पांच जोड़िया पांचों पक्ष आदि ये कैसे हैं नित्य संबंध के द्वारा संबद्ध होते हैं गुण अपने गुनी के साथ में नित्य संबंध से संबद्ध है जाति अपने व्यक्ति के साथ में नित्य संबंध से संबद्ध है ऐसे सब समझना है क्यों द्रव्यता आकाशवत क्योंकि है आकाश के समान क्योंकि आकाश में क्या है अपना गुण भूता शब्द के साथ समय संबंध है या नहीं इसमें जान बुझके बोलिया है आकाश रूपी द्रव्य गुणी अपना गुण शब्द के साथ कैसा है समय समय है है सभी घट जाएंगे क्योंकि संबद्ध है इसमें तो नित्य संबद्ध है इसमें झगड़ा नहीं है झगड़ा किस बात की है शब्द गुण ही लफड़ा भले ही है लेकिन शब्द आकाश में नित्य संबंध है इसमें किसी का भी कोई विवाद नहीं जानते तो उसको अविवादास्पदों से दृष्टान दिया आकाश और शब्द का संबंध नित्य संबंध माना गया और वो नित्य संबंध है वाले आकाश और शब्द में से आकाश को तो द्रव्य सभी मानते हैं किंतु शब्द को भी मानता है, गुण मानता है इसे आकाश शब्द योश्चा, नित्य संबंध दे। लड़ाई तो उनसे रहेगी ना हम गुण मानते हैं भले हमारी उनकी लड़ाई गुण और द्रव्य का भेद भले करके है इस बात में कोई लड़ाई नहीं है वो भी कहते हैं आकाश शब्द नित्य संबंध है हम भी कह रहे हैं आकाश शब्द नित्य संबंध है अच्छे अभिवादृष्टांत होगी नहीं हुआ कहते हैं आकाश शब्द नित्य संबंधो भाटम साध्य विकलता के भाव है कहीं प्रसिद्ध ऐसा मत कहो दृष्टांत तो में का भाव है ऐसा मत कहो संयोग संवाय मातृ प्रतिपत्ति न धर्मिणी अब नित्य संबंध कौन है नित्य संबंध कौन है आकाश के बीच में संयोग मानना चाहिए नित्य संयोग रूप मानना है नित्य समय पसंद झगड़ा है क्यों झगड़ा हुआ इसमें इसीलिए तो है वो लोग शब्द और आकाश के बीच में रहने वाला नित्य संबंध है वो तो क्या है? नहीं शब्द गुण है इसलिए यहां जो नित्य संबंध है वो है यह हमारे नित्य संबंध के बारे में कोई विवाद नहीं है और संबंध का विषय के बारे में विवाद है मानना है या मानना तौर पर निर्णय होगा शब्द का द्रव्य मानेंगे तो सहयोग हो जाएगा गुण मानेंगे तो समय मानें तो और पहले हमने सिद्ध कर चुका हूं शब्द द्रव्य नहीं हो सकता अतएव नित्य समय नहीं हो सकता है समवाये होगा कि हमारा दृष्टिकोण सिद्ध हो जाता है अपरे कुछ अन्य विद्वान लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं क्या संयोग स्व्य इति भिन्नवाद इसे समय समर्थित करने को संयोग समझ कैसा है स्व-भिन्न संबंध से भिन्न स्व भिन्न संबंध क्या हो तो संयोग से भिन्न संबंध कौन होगा संवाद संयोग भिन्न संवाहन उससे भिन्न संयोग स्व्यरिक्त संबंधात भिन्न क्यों क्योंकि वह संयोग है? है। करते हैं हम उनसे पूछते हैं इस प्रकार के अनुमानों का वास्तव में कोई अनुकूल तर्क होता ही नहीं अनुकूल है यहाँ आपके पास यदि कोई इन दोनों के बीच साध्य और हितु के बीच में व्याप्ति का विघटक तर्क देवे तो यदि कोई एक मे तुम तो अस्तु मे संबंध भिन्न मास्तु ऐसे आपके भाव का हेतु हेतु भाव को विघटन करने वाला तर्क प्रयोग कर दिया जैसे प्रवर्तन करते हैं हम लोग धूमो अस्तु कहोगे यदि अत्र धूम सियात वन्य न सर धूम वन्य जन्य न ऐसे उसके तर्क को हम काट देते, हैं। इसको अनुकूल तर्क उसके को काटने वाला हमारा अनुकूल कार्य का होता है हमने क्या कहा नहीं है इसका मतलब क्या धूम वन्य जन्य नहीं है यदि कोई घट है मिट्टी के बिना तो हमें कहना पड़ेगा घटा फिर मिट्टी से पैदा नहीं हुआ इसे कहना पड़ेगा ना ये विघटन कार्यकार होता है कुतर्क को हम काट सकते हैं ऐसे यदि कोई आपसे कुतर्क करे सम्मान के खिलाफ आप क्या अनुकूल दोगे यदि कोई कहे मेय तमस्तु पक्षपता संयोग में वास्तु, तमस्तु तो क्या आपके बस तर्क है यदि कहते हो तावत समान अधिकरण प्रती अनुपत्ति है प्रतीति वह अनुपत्ति ही हमारे पास है। क्या प्रतीति नीला अनु और प्रतीति हुई है यह स्थित करता है कि नील और घट के बीच में कोई ना कोई संयोग से भिन्न संबंध है समय है यह माना पड़ेगा तो नीला घट प्रयोग है संबंध के बिना संभव नहीं वार है कोई न कोई संबंध के बिना संभव नहीं वो क्या होगा है अनुकूल समाधिकरण व्यवहार ही अनुकूल तत्व है ऐसे भी कहते हो न थारण प्रती अनुपत अनुकूल क्यों न संबंध मात्रे, न मात्र संबंधे संबंध होना चाहिए इस प्रकार सामान का सामान्य करना चाहते हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि सामना प्रती से संबंध सामंध भी सिद्ध नहीं होता वाह न संबंध से समर्था सा ही का मतलब क्या सा, करने वह जो सामीति है नीला इस प्रतिति से इस ज्ञान के आधार पर कोई समन सामान्य की भी सिद्धि नहीं कर सकते हो तो समन विशेष समय की सिद्धि कैसे करोगे आप असंभव है कि इस प्रतिति के आधार पर इन दोनों के पीछे कोई संबंध है ज्ञापन होता है क्या फिर तो हम भी कहेंगे अश्व ग्रयोग हो गया ये समण गया समान विभक्ति का तो समान विभक्ति प्रयोग हो गया ना यहाँ प्रथम नीला कटा सर अश्व गा प्रयोग तो कर दो तो लग्न प्रयोग हो गया इतने मार्ग से क्या यहाँ पर भी समासन सम्मान हो गया दोनों के बीच में इसीलिए सामान्य प्रती मात्र से उन दोनों के बीच कोई संबंध होता भी है यह संबंध सामान्य की भी नहीं हो सकती तो कल्पना कहां से करूंगा मैं इससे कोई संबंध विशेष की सिद्धि हो इसे कहते हैं कि सा ही सामने सामान प्रती संबंध मात्र की सिद्धि में भी न समर्थावती न मने न समर्थावती प्रती समर्थ नहीं हो सकती है क्यों क्योंकि नापी असती संबंध है रज्जु घट्योर हिमवदिंद तदभा क्योंकि आप देख रहे हो कहां कहां समागन प्रयोग हो रहा है और वहां संबंध है समालाग्न व्यवहार नहीं कई संबंध नहीं है फिर भी संबंध सामल व्यवहार हो रहा है ऐसे दृष्टान दे रहे हैं आपको हैं कैसे कहते है, रज्जु घट हो लेकिन साम्राज्य व्यवहार है रज्जु घटा बोलेगा कोई रस्सी को बांध दिया घड़े में अब घट विशिष्ट घट कैसा रज्जू से विशिष्ट है लेकिन यहाँ साम्राज्य होगा संबंध है ना यहाँ पर ये बांध दिया रज्जु और गठ पर सै संबंध है सर्व संबंध रहने पर भी व्यवहार नहीं हो रहा है कोई रज्जु घटा नहीं बोलेगा यहाँ पर रज्जु घटा ऐसे बोलेगा नहीं बोल सकता और संबंध ही नहीं बोल रहे हो लेकिन हिमालय का यहां विध्याचल पांच सौ किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश कितना दूर है हो सकता तीनों में नहीं हो सकता व्यवहार कैसे कर दिया आपने? के विचार दिखा रहे हैं। संबंध न रहने पर भी सामान्य व्यवहार हो रहा है कई संबंध रहने पर भी नहीं हो रहा है इसलिए सामान्य के आधार पर आप संबंध की सिद्ध नहीं कर सकते एक